यदि संपूर्ण ब्रह्म में वह माया व्याप्त है या माया ब्रह्म के एक देश में है निशान यदि माया संपूर्ण ब्रह्म में व्याप्त है तो पूर्व पक्ष की बुद्धि में यह है मुक्त पुरुष क्या होता है यहां से निकलकर कहीं जाकर के ब्रह्म को प्राप्त ऐसे है ऐसी है यहां जवाब तो जरूर मुख्य सिद्धांत का जवाब नहीं समझना एक देश की कल्पना श्रोत के आधार पर जो किया जा रहा है पूर्व पक्षी का बुद्धि को ध्यान रखते हुए श्रोता के प्रश्न में ध्यान रखते हुए जवाब वास्तविक सिद्धांत नहीं थे क्योंकि वास्तव में माया का चीज है ही नहीं तो ये पूछ हो? जब पहले बोल दिया माया नाम को तत्व ही निस्तत्व कार्य गम्या यह तो कहा था ना सैतालिस सैतालीस में श्लोक में कहा था माया का लक्षण में निस्तत्व ये गम्या जो वास्तविक तत्व ही नहीं है के समान झूठी परिकल्पना है वो कहा है पूरे में है एक देश में एक है ये प्रश्न है क्या जो चीज है ही नहीं तो उसके प्रश्न होते नहीं लेकिन फिर भी यह शंका करने वाला अपनी बुद्धि से सोच रहा है ये माया बंधन का कारण है तब तो फिर हमें मानना चाहिए कि माया पूरे ब्रह्म नहीं है क्यों ये जो मुक्त पुरुष होगा जो बंधन से निकल गया वो कहा जाएगा वो ऐसी जगह जाएगा मानना पड़ेगा जहां माया नहीं है समझ रहे ऐसा कल्पना करो। वो उसकी सोच है वास्तव में हमारे मत में क्या है वास्तव वेदांत में न माया है न कुछ है मुक्त हो गया उसे कहीं आना जाना तो नहीं आएगा कहीं लेकिन अपने दृष्टिकोण में उसी दृष्टिकोण से उसको संतुष्ट करने उसके अनुसार उसे जवाब दे रहे पहले उसके विचार ये था जो बंधन में रह रहा है जीव वो कहां रह रहा है वो माया में है कि माया ही बंधन का कारण है बद्ध जीव जब मुक्त होगा तो वह कोई ऐसी जगह जाएगा जहां माया नहीं ऐसा उसका कल्पना उस कल्पना का तो समर्थन करना पहले वे कर न कृष्ण ब्रह्मवृत्ति सा शक्ति किंत भाग घट शक्ति यथा भूभु स्निग्ध मृद्येव वर्तते जैसे चौवानवे में कल पढ़ थे वो सा शक्ति वह शक्ति जो माया है न कृष्ण ब्रह्मवती संपूर्ण ब्रह्म व्याप्त नहीं है किंतु एक कि गढ़ शक्ति भूमो जैसे गढ़ शक्ति समग्र प्रकृति में नहीं है, है।, है। किंतु चिकना मिट्टी में ही सुनिध मृदि एवं गढ़ोत्पादक शक्ति न तो प्रत्वी। समस्त पृथ्वी समस्त पृथ्वी में सकल मिट्टी में समग्र मिट्टी में शक्ति नहीं है जिसमें है, उसी मिट्टी में नहीं तो क्या करना पड़ता है कुछ चिकना मिट्टी को तो मिलाकर रों के बनानी पड़ती चिकनापन लाना पड़ता है तब तो उसी से तो घड़ा बढ़ेगा स्निग्ध मृत जो तब कद शक्त रहे प्रमाण मा और वर्ष माया ब्रह्म एक देश में रहती है क्या प्रमाण प्रमाण है कहते वेद ही स्वयं उपनिषद मिधिका पादो से सर्वाभूता दी मंत्र ऐसा है उस श्लोक में थोड़ा दे दिया मन से ब्रह्मण इस ब्रह्म गा पाद एक सर्वाद भूता समस्तभूत विद्यम हैिपाद अस्व प्रभाव शेषी पाद स्वयं प्रकाश ऊर्धमूल त्रिपाद ब्रह्म मैत्री उपनिषद में भी अशेखा कवलोपनिषद्रुति में नही स्मृति में भी न कव श्रुतिरव स्मृतिरप्यस्ती स्मृति में भी गीता है दसवें अध्याय ब्याश्वश्लो विष्ट्यादेन स्थित जगत कृष्ण अर्जुना जगत स्वेकदेश भगवृष्णगवचने सारा संसार मैं अपने अधीन तर्क विष्ट धृत्ता इदं कृष्ण कंशेना एक ये समस्त जगत को मैं धारण करके स्थित हूं वैसे पहले बोले ना समर्थन जैसा पूर्व पक्षी है उसको वैसे समर्थन पहले जवाब किया जाएगा फिर उसको समझाया जाएगा वास्तव में देश भी नहीं हो क्योंकि ब्रह्म में देश भी एक कल्पना ही होगी निरवय वस्तुओं में निरंश वस्तुओं में अंशी कल्पना कैसे हो सकती एकांश न कैसे होता है अनुशांश में आएंगे अभी पहले उसकी कल्पना के अनुसार जवाब है। है तुम ऐसा मानना चाहो तो वो भी बात चलेगा उसके लिए भी उपलब्ध है कल्पना कर लिया भाव मान लिया हमे वो जीवन हो जीव भूत अनुशांश तो मान रहे कल्पित कल्पित अनुशांश भाव मानने में, में कोई आपत्ति नहीं है वास्तविक अनुशास मानने में ही आपत्ति है इसे चार पाद कलना यह भी है तो चार ही जगह दस बार मान लो उसे भ्रम 16 कलाएं मान ली गई आप क्या है हमको ब्रह्म को समझाने के लिए कोई ना कोई प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं उस प्रक्रिया अपनाने अपनाते हुए आप उसमें कुछ मान लो जैसे आप गणित पढ़ते हैं गणित में क्या होगा एक प्रॉब्लम दिया गया एक जो है आपको संशय जगह आप हल कीजिए आप क्या कर देस ले लेटिडवी एक्स जो भी है हल हल वो एक्स रहने दो. मान लिया उसका तो क्या है में? हल करने के बाद असली नंबर आएगा. इस तरह मान लो ना क्या दिक्कत अगले को बुद्धि में घुसाने का मतलब है ना हमको? जब अगले की बुद्धि में सीधे शुद्ध प्रमुख अजातवाद घुसता तो क्या करे हमें चाहे सोलह कल पुरुष बनना पड़ेगा या अवस्था त्रय के द्वारा सरपंच कोष के द्वारा जाओ पंच तत्व विवेक के द्वारा जाओ कई प्रक्रियाएं अपनाई गई है तो आप किसी भी प्रक्रिया को लेकर के उस ब्रह्म तक पहुंचना है इसे हम क्या करते हैं संशय करने प्रश्न पूछने वाले को देखेंगे वो, वो किस तरह तक पूछ रहा है उसके अनुप्रुतियों को ढूंढ करके वहीं से उसको शुरू कर देंगे वहीं से उसको बढ़ा दो उसकी सीढ़ी से क्यों सॉल्व करो वहां तक की समझ आ चुकी है ना और ये प्रश्न से मालूम हो रहा है इसकी समझ कितनी है प्रश्न से ही पता लग जाएगा इसकी समझ कितनी है और प्रश्न का पीछे कुतर्क है कि श्रद्धा है ये भी प्रश्नकर्ता का प्रश्न करने से मालूम हो जाता ये नहीं पहचान पाएंगे और व्यर्थ प्रलाप फल जाओ कोई व्यक्ति कुतर्क पुर प्रश्न पूछ रहा आप जवाब दिए जाओ कोई अंत नहीं मिलेगा उसका कुछ भी देगा वो और पुत्र करेगा और पुत्र करते रहेगा वैसे जाल बिछाते रहेगा आपको भी उलझा देगा उलझाओ है ही आप भी उसकी जान बे मतलब फंस जाएंगे समय आपके बर्बाद होगी इसे देखना पड़ता है प्रश्न करता श्रद्धा पर प्रश्न डाल रहा है उत्तर पर प्रश्न डाल है और श्रद्धा पर प्रश्न डालों के साथ वाद भी होता है उससे जाओगे वादे वादे बोध हो उस वाद से ज्ञानानुभूति होगी, आपकी भी ज्ञान अभी वृद्धि होगी मार्जन होगा और अगले को भी लाभ होगा और को तर्क नहीं होगा आप में भी अनावश्यक कचरा भर जाएगा अगले भी भरा हुआ है, आप में दुनिया की जान फंसा देगा जो कुछ भी आपके अंदर थी विचार उसमें भी गड़बड़ा जाएगा इसे यहां पर बैठ देंगे तर्को तर्क तर्क, तर्क करो को समझने के लिए श्रुति के अनुकूल तर्क को लेकिन प्रतिकूल तर्क कभी जिन तर्क कहते हैं वो नहीं करना चाहिए और प्रधान देख रहे हैं शाकल्य को क्या अति पृष्ठ मतलब खोपड़ी कट के गिर जा रहे पहले गार्गी बुगा गार्गी चुप हो गई लेकाल नहीं माना गर्दन गिर गया त्व के बारे में जो प्रश्न पूछना ठीक है तद्विधि विधि परिपृष्टि बोली दिया है तद्विधि विधि प्रणिपादे परिपृष्टि सेवया प्रश्न करना है पहले भी बता चुका हूं तद विधि सेवया। लक्षण का क्या बताया था मैंने सेवया में कोई उपसर्ग नहीं है ये है हैं में दोसर तो प्र और न्यू पढ़ा व्यास जी की खोपड़ी बड़ी गजब की खोपड़ी क्यों क्योंकि दो कारण है प्र और न्यू फिर जोड़ रहे हैं प्रकृष्ठ रूप में ना प्रणाम तो सभी कर लेते हैं नमस्कार कर लेते हैं पाखंडी भी करता है नितान श्रद्धा से निष्ठापूर्वक निवा निष्ठा का प्र प्रकर्षता देता पवनारायण तो महाराज बोल दिया जबान दे। प्रकर्षता भी नहीं नमन बहु महाराज महाराज भाप कर देने ऊपर उठा करके सल्यूट मार देने सल्यूट भी नहीं हुआ आधा बदल सैल्यूट सल्यूट तो पूरा यहाँ तक ना हम बोले यू कर देते दे। टाटा वो नहीं है वो नमस्कार क्यों? जब प्रणाम नमस्कार क्या हो गया करना, दंड उसके प्रणी पात नहीं तो दंडत मारते हैं पात करते ही है पाखंडी तो कम नहीं करते बड़े लंबे चौड़े खोब हमने एक बार एक गलास असर में को बना दिया मंडेश्वर सामने रोज जाना बढ़िया से बढ़िया ढूंढ लिया बगीचा से ले गया सात बजे महाराज में चढ़ा कर जो आदेश कर आप आदेश सुनाएं हम करें काम ऐसी दिखा बटा बाबरे महाराज जी सोच में बड़ा समर्पित है और उसको कोशापी से बना बनाने के बाद प्रणीपात नहीं था प्रपात था केवल वो खुरापाती था ना सिर्फ प्रपात कर था तो पाते नहीं सिर्फ और प्रश्न करते वरी प्रश्न विचारी प्रश्न कुलिया प्रश्न करने से पहले समय विचार करके प्रश्न करना ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ भी प्रश्न पूछ लिया ऐसे नहीं होता इसलिए अति प्रश्न प्रश्न मत पूछ जैसे है ना अति प्रसंगी हर काम में अति प्रसंगी होते हैं ना अति प्रसंगी लोग होते हैं संस्कृत शब्द अति प्रसंग हर बातें मोह लगाएंगे फालतू अर्जुन के लिए बात कहा है जगत एक जगत की स्थिति एक देश में स्पष्ट है इधानी निर्माय स्वर्व सदभाव प्रमाण आगे वापस लौट जाते सचमुच में क्या वास्तव में ब्रह्म में।, में, में माया नाम का चीज है एक बात में इसलिए नहीं निर्मा स्वरूप वास्तव में ब्रह्म में माया नाम का चीज है ही नहीं निर्मा स्वर्व सद्भावे प्रमाण मावा इसमें माया रित ब्रह्म के सद्भाव में प्रमाण दे स भूमि विश्व दशांगुलं विकारावर्ति तचास्ती श्रुति सूत्र पृद सूमि सा विश्व सारे ब्रह्मांड को चारो दर सर लपेटल मैंने अपने कर्या क्या है ये जगत माया स्वाहा व दशांगुलं मान एक तरह से दस अंगुल ऊपर उठ करके सबसे ऊपर उठ करके अतिक्रमण करके अर्थात माया का भी अतिक्रमण कर गया अर्थात माया ही नहीं तत्व है असंबद्ध स्थिति को ब्रह्मस्थिति ब्राह्मी मानना चाहिए यह इस विषय में ब्रह्म सूत्र भी एक गे क्या है ब्रह्मसूत्र विकार आवर्ती छत्र स्थित श्रुति सूत्र कृतोचा सूत्र नीचे दिया है कि टिप्पण में विषय सूमि विषदांगिता का मंत्र है क्या ये का मंत्र है में दिया तथा विकार आवर्ति ही विकार आवर्ती अवर्ति मैंने रहितवस्था तथा वैसे वास्तविक स्थिति है यह कहा है ब्रह्मसूत्र चार चार उन्नीस में सूत्रकार वचन तरी निरंशत विरोधा इत्य कहा इत्या कहा समस्या हो गया फिर तो एक माया जी है मैंने अंश है उधर का तो अंश है एक अंश में सारा जगस है एक पाल में सारा ब्रह्मांड है एक पाल में अर्थ एक अंश माया मान रहे हो उधर माया रहित भी होता है वो निरंश है निर्माया है परस्पर विरोध पर हो गया इस विरोध में क्या परिहार आपको बताओं वास्तव निरंश में विरोध ना निरंश जो है वो वास्तविक है और सांसद अतएव कोई विरोध नहीं है कल्पित का अकित के साथ कल्पित का सत्य के साथ कभी कोई विरोध होता ही नहीं विरोध हो जाए सारधाम खराब हो जाएगा रस्सी में सर्प का कल्पना कर लिया और रस्सी सब विरोध है क्या नहीं कल्पित का अपने अधिस्टान के साथ कोई विरोध नहीं निरंशन आरोप कृष्ण पृछ तत्तरम गुरु ते श्रुति श्रोतृ हितइिनी देखी साफ हो गया श्रुति कैसी है श्रोता का हित को चाहने वाली और क्या कर बैठा है पहले खोपड़ी में अपना निरंश ब्रह्म में अंश आरोप कर लिया और पूछ रहा है अरे समस्त ब्रह्म में है यह ब्रह्म एक देश में पूछ रहा है पूछने का वाले का प्रश्न से ज्ञापन हो रहा है वह व्यक्ति निरंश ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप स्वीकार नहीं कर रहा वो तो आरोप करके ही प्रश्न कर है इसे प्रश्न करता था आरोपित अंशांशी भाव को करके ही हम भी उसके जवाब को दे तद भाषया है ना निरंशी अंशम आरोप किया निरंशता उस भी अंशम का आरोप करके वो तो प्रश्नकर्ता ने पूछा संपूर्ण ब्रह्म में है अर्थात तो चारों पादों में है अथवा एक पाद में है ऐसा उसने पूछा इसीलिए तद भाषिया प्रश्नकर्ता की उस भाषा के अनुसार उस प्रश्न के अनुरूप ही उत्तर श्रुति जवाब आप सोचेंगे ऐसे क्यों करे फिर तो रही है वो अपने अनशांशि को सत्य मानेगा तो क्या होगा तत्य श्रोतरी तैनी वो तो माँ के समान श्रुति श्रोता का हित को चाहने वाली है जैसा माँ गुड़ खिलाती है बच्चे को इसलिए नहीं है कि उसकी पेट खराब हो जाए वो जानती है कि बिना वो कड़वा दवाई नहीं खाएगा बच्चा आ कड़वी दवाई नहीं पी रहा है तो क्या करे लड्डू दिखाएगी तो पियोगे दवाई तो मिलेगा जबी जब पता है लड्डू खाएगा तो बीमारी होगी और पड़ेगा बुखार बढ़ पड़ सकता है लेकिन फिर भी, भी वो समझती है कि ये कड़वी दवा जाने के लिए करना पड़े तो भी उसमें बच्चे का हित ही आहित नहीं उसी प्रकार से यदि भी जानती है इसकी अनुशांश पर, परिकल्पना जो है उसमें भी इसके सत्य बुद्धि आ जाएगी ये तो सदा बंधन में पड़ जाए तो तो करना असंभव हो जाए ये भी जानती है लेकिन फिर भी वो तरीका निकालेगी अपने आप पैरस किया प्रश्न के अनुरूप जवाब देकर के वहां से आगे बढ़ाकर उसको निरंशु भ्रम की ओर ले जाएगी वह समझा रही आगे कैसे करते हो श्रुति यदर्दम ब्रह्मी माया समर्थिता तदानी महा जिस प्रयोजन से माया को माया का समर्थन दिया गया है या श्रुति के द्वारा अंशांशी भावादी परिकल्पना पूर्वक माया का जो समर्थन किया है श्रुति ने वह किस प्रयोजन के लिए किया उस प्रयोजन को इस समय बताने जा रहे हैं सतत्तम आश्रदा शक्ति कल्पे स्रिया वर्णा भित्ती गित्त चित्रा विधम यथा सतत्तम आश्रदा शक्ति क्योंकि जो शक्ति कोई न कोई सत्य तत्व में आश्रित साबित करना हमें जरूरी है इसलिए हमें माया को मानना पड़ा हमें दिखाना पड़ा ना ये आरोपित जो जगत है ये ये आरोप है ये किसने किसी अधिष्ठान में कल्पित करना पड़ेगा ना कोई वास्तविक तत्व सतत्व में सत तत्व अगर वास्तविक तत्व में ये सारी चीज कल्पित है ये स्थापित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बीच में एक माया को मानना पड़ेगा माया को माने बिना ये साबित नहीं कर सकते हो ये सारा जगत उस ब्रह्म में एक कल्पना है इसलिए हमें इस जगत की मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वक ब्रह्म की अनुभूति कराने के लिए हमने केवल बीच में माया की कल्पना किया है अतय में न माया है ना जगत सततम आश्रदा शक्ति कल्पय विक्रिया शक्ति एक वास्तविक तत्व में आश्रित होकर के ही अपनी विक्रियाओं को कल्पना कर सकती है नहीं तो माया जगत की कल्पना जगता कारण परिणामित्व कहां होगी बिना अधिष्ठान का माया अपने आप कई परिणाम को प्राप्त नहीं कर सकती जगदाकरण तो परिणाम जो हो रहा है या माया जो परिणाम इस तरह से परिणाम को प्राप्त हो रही है और निरधिष्ठाना होकर के नहीं हो सकती क्यों क्योंकि तो तो माया स्वयं निस्तवाय होती अतव कोई सब तत्व में होकर ही निस्तृत्व अपनी कर सकता है जिसे चेतना अधिष्ठित होकर शरीर है ना इसे तो मन बैठ के कल्पना कर रहा है तो मन अपने कल्पना करे बिना चेतन का चैतन्य अधिष्ठित होकर ही मन सारा कल्पना करता नहीं तो मन और उस चैतन्य बीच में एक अविद्या शक्ति माने बिना मन के द्वारा कल्पनाएं होना असंभव है मन कहां कल्पना करेगा कैसे कल्पना करेगा कोई ना दृष्टान्त चाहिए उसको दृष्टान जैसा चित्र विधम यथा दीवार है दीवार पर क्या किया एक चित्र बना नाना विधम चित्र अनेक चित्र बना लाइन लाइन लाइन लाइन लाइन लाइन लाइन लाइन रेखा रेखा रेखाएं लगा दी गई तो समझ में आएगा क्या है उसमें केवल बना दिया जाए उससे स्पष्ट नहीं होता है। इसमें क्या है? तो क्या करना पड़ता है कि रंग भर देते हैं। तो नीला पीला काला सब रंगों को डाल अब रंग को दे पैंट शर्ट तनाव है नहीं कुछ भी नहीं है लेकिन आप इन रंगों के आधार पर सारा कार्यगत भेदों को मान लेते हैं लेकिन रंग कहां लगी है चित्र में है, गया? है वो भी उसी दीवार पर है। और चित्र है और वो, वो भी दीवार पर है इसे कहते हैं विधम यथा वर्णाम जी धातु विशेष क्या करते हैं कार्यगत विलक्षणताओं को स्थापित करना इसी प्रकार से विक्रिया क्रियंती विक्रिया नाना प्रकार, ना प्रकार प्रकाशित कर देने का नाम ही विक्रिया नाना रूपेण ना परिणाम को प्राप्त होना नाना रूपेण अभिव्यक्त होना इसी का नाम विक्रिया कार्य है विशेषा अनंत जो कार्य विशेष दृष्टान्त माह दृष्टान प्रथम कार्य विशेष हम दर्शित थी तब हम पूछते ठीक है माया का सबसे पहला कार्य कौन सा माया ने सबसे पहला क्या पैदा माया का सबसे पहला कार्य क्या है आकाश यूं तो उपनिषद आत्मा आकाश संभूत आकाशात वायो वायोरग्नि अग्निरा पा का है ना इसीलिए क्रम को ध्यान रखते हुए आत्मा से आकाश पैदा मतलब क्या आत्मा में अधिष्ठित्व तो कर माया आकाश में परिणाम को प्राप्त कर इसलिए याद रखना है हम लोग जब आत्मा को उपादान कारण कहते हैं तो हम क्या उपादान कैसे किस प्रकार उत्पादन कारण मानते हैं आत्मा को विवर्त को उपाद, विवर्त उपादन विवर्त और वास्तव जैसे परिणाम उत्पादन कारण कौन है माया माया क्या है परिणामी उपादान कारण है और आत्मा विवर्तो उपादान कारण है इस जगत का सतत्व आकाशभ्यु हाँ, आद्यो विकार आकाश आकाश प्रहरा विकार कौन सा है आकाश ही कारा और आकाश का अपना स्वरूप क्या है सो so, अवकाश स्वरूप अवकाश प्रदातम आकाशोत्तम आकाश का लक्षण क्या है अवकाश प्रदान कर यदि अवकाश प्रदान न करते आप जाओगे कैसी आश आपके चार पर आकाश है वो तो आपको आने जाने के लिए अवकाश कर रहे ना चलिए तो घूमते करते हो इसलिए कहते हैं आकाश का स्वरूप क्या है अवकाश प्रदात है। अवकाश और वो अवकाश स्वरूप कहा माया में नहीं है आकाश अस्थित सतत्म और आकाश में कारण धर्म क्या है अस्थि सत आनंद पातम क्या है सत्य वह सत्य अस्थि इसका अस्तित्व उपलब्ध कठोर प्रसन्न में लगा अस्थि रूपेणा हम जो अनुभव करते हर वस्तु के साथ वो क्या है वो ब्रह्म तो का अंश ब्रह्म का स्वरूप जो उसने अनुगत तो कारण का स्वरूप कुछ न कुछ कार्य में अनुगत होता कहा है तो कारण का कौन सा रूप आ रहा है स्वरूप आ रहा है सत्व अंश आ है अस्थि अंश आकाश अस्थिति सतत्व आकाश अपनी सर्वेत्व था आकाश में भी अनुगत हो गया, गया। आकाश में कारण की सद्रपता आकाश में आ गया और आकाश अपना स्वरूप ग्यारह हो गया अवकाश अवत हो गई ये कारण कार्य की विलक्षणता है तत्वरूप आकाश ये थी आकाश ब्रह्म कार्यक्रिय महा आकाशरण का कार्य इस ज्ञापन करने क्या तो इसे क्या सत तत्व अनुगछती तथा किसी क्या लाभ हुआ तब एक सिद्ध हो रहा है कारण में एक स्वभाव था और कार्य में दो स्वभाव हो गया स्वभाव बढ़ते जा रहे हैं जितना बढ़ेगा उतना ही कचरा बढ़ता है नहीं। जितनी स्वभाव आपके अंदर खिचड़ी होते जाए आप फिर अपने असली स्वभाव को पहचान नहीं पाएंगे कैसे पहचाने आप कैसे में स्वभाग्य एक स्वभाव सतत्व आकाशस्वभाव नावकाश सी व्योमी सचिदित स्वभाव सतम और सत्तत एक स्वभाव क्या है इसका स्वभाव सद्रूप है और आकाशोद्विस्वभाव आकाश में दो स्वभाव क्या एक सद्रूप है दूसरा अवकाश करो आत्मापन सचित आनंद है आत्मा। आत्मा सब तत्व सत ब्रह्म तत्व आत्म तत्व और उसके जो सदरूपता है अस्थिरूपता जिसके में समझा बोल रहे हैं अहम अश्मी अश्मी कहां से आया तो सत्य आया पहला प्रकरण जिसके समझाया घटस्ती पढ़ोस्ती मठोस्ती घटसन पढ़सन मढ़सन कर गए क्या है वो आत्मा का अनुगत स्वरूप है इसे कहते हैं नवकाश सत्य रूप है सत्य मने ब्रह्म में आत्मा में अवकाश रूपी धर्म नहीं है व्योमी किंतु आकाशण में क्या है सचोपी वाह क्या अस्थिरूपता भी है और अवकाश भी है दोनों रूपता होने से द्वयं सीधम आकाश द्व स्वभाव वाला हो गया एक सौ उसके अपने भाग गई कारण का स्वभाव सदरूपता आ गया और अपना स्वरूप विलक्षण पे क्या गया उसमें अवकाश प्रधान इसी प्रकार से आगे भी समझ है ठीक है उत्तम अर्थम विषद हेतु सती मैंने सद वस्तु सद वस्तु कौन है वो आत्मनी ब्रह्म अवकाश मैंने अवकाश रूप स्वरूप अवकाश रूपा धर्म नाश नहीं किम तो मैंने तो अस्थिरता भी है सत्स्वभाव शोपी अवकाश स्वभावी उसके अपना वह वह मैंने आत्मा का जो स्वभाव क्या था सदरूपता वो भी आ गया आकाश में और यह जो अपना था क्या अवकाश स्वरूप था ये दोनों को लेकर के दो स्वरूप वाला हो गया आकाश विद्यते द्वयम विद्युत हाँ अभी आपको प्रश्न उठाना माया की कल्पना तो यह जगत ब्रह्म कल्पित है स्थापित करने के लिए हमें बीच में माया को जानना पड़ा ये ऐसा है फिर आपको दिखाना पड़ेगा ना ये जगत का कारण माया इन दोनों के जो कार्यक्रम बता, बताना पड़ेगा सीधे ही ब्रह्म से तो पैदा नहीं हुआ सर्वानुभ सिद्ध है इसलिए बीच में कोई चीज मान रहे हो और मान रहे हो तो जिसको पीछे मान रहे हो उसको और इसमें सर कार्यक्रम स्थापित करना पड़ेगा ना तब क्या हो जाएगा वो उसमें कल्पित होने से पर कल्पित है उस कारण में विद्यमान जो कार्य वो भी उसमें इसलिए मैं दिखाना चाहते हैं पहले हमने ब्रह्म में माया रूपी शक्ति स्थापित कर दिया अब ये दिखाओ उस शक्ति का कार्य जगत है अच्छा जगत है उसी ब्रह्म में कल्पित है हमने कह दिया कि पहले क्या थी? आसी। है ना इसका एक आहु खर गएगा सदैव आशी कमी सत्य था मतलब क्या अपना स्वरूप नहीं था जब माया ही नहीं रह गई वहां पर तो माया का कार्य कहां से रहेगा यह बताने के लिए हमें स्थापित करना पड़ेगा कि आकाश आदि मंत्र में क्या सीधा सीधा आत्मा का कार्य करके है हमें स्थापित करना पड़ता है आत्मा का साक्षात कार्य नहीं है माया व चिंतित का कार्य है माया का ही परिणाम तब जैसा माया निस्तृत्व है उसका कार्य भी निश्चित होगा जब कोई वर्णन करे कि भाई देखो वो जो था ना खरगोश का सिंह था वो सिंह को लाया गया वो सिंह से जो धनुष बनाया गया ठीक खरगोश का सिंह से आपने धनुष बना लिया जो असंभव और उससे कार्य क्या गया मान युद्ध लड़े और सब जीत गए युद्ध राजा और तो कार्य भी क्या है स्थापित कैसे करोग पहले स्थापित करना पड़ेगा खर विशान ही नहीं है खरगोश में विषाण ही नहीं है ये स्थापित करना पड़ेगा तब ये भी नहीं स्थापित होगा ये दोनों ही नहीं रह गए तो राग जा गया? रहना का अधान मात्र रह जाता है और वही आप स्थापित करना है ये युक्ति से इसको लाना पड़ेगा अगले को बुद्धि उसकी बुद्धि में क्या है अभी भाव भरा पड़ा प्रश्न को पो, वाले उसे भरा पड़ा है उसे जगत में सत्यत्व में भरा पड़ा हुआ है कैसे स्थापित करूंगा जगत में क्या है अपना रहे हैं ये दिखाने के लिए शक्ति का कार्य है, आत्मा की जो शक्ति है उसका कार्य आत्मा ने शक्ति क्या है माया उसका एक कार्य है और क्या स्थापित कर दिया वो शक्ति आत्मा से अलग भी है और नहीं भी है अलग भी है नहीं भी है क्या उस माया को निस्त साबित कर दिया वास्तव में माया ना भी शक्ति कोई तत्व तो ही नहीं है कार्य की वजह से उसे मान लिया गया तीसरे वहां पर क्या बोला उसको पहला बोला निस्तत्व निस्तत्व है उसको हम जानेंगे कैसे तो कार्य गम्या, कार्य से जान और कार्य क्या है वो ये बताने जा रहे हैं जब कार्य बताओगे तो मूल कारण से उसकी व्यवस्था देनी पड़ेगी क्या क्या विलक्षण बताना पड़ेगा और यह भी दिखाना पड़ेगा शब्द वास्तविक अधिष्ठान रूप कारण कौन है ब्रह्म है उस ब्रह्म की सर्वत्र अनुगत है सकल कार्यो में इसलिए हम क्या कर रहे हैं सतत्व का सत्वंश सभी में दिखाना चाहते अगर आकाश में आत्मा का सत्वंश आ गया माया का कार्य होने के नाते उस माया का कार्य होता आकाश में उस आत्मा का सत्वंश अधिष्ठान से सत्वंश आए और माया से क्या आएगा निस्तत्वता आएगी तत्व शून्य आ, आ जाएगी और खुद का स्वरूप क्या होगा पता हो इन्होंने माया का की अनुगति वर्णन नहीं कर रहे जान करके अभी क्या दो का बात कह रहे आत्मा का स्वरूप अनुवृत्ति और आकाश की अपनी विशेषता इतनी को लेकर चल रहा ले। है इन वास्तव में क्या होना चाहिए माया का स्वरूप इसमें आएगी का क्या स्वरूप है निश्चित तो क्या हो गया इसलिए आकाश भी हो गया यह युक्ति है इस तो युक्ति से चलना चाहते